देवी भागवत नवम स्कंध परिपूर्णतम श्री कृष्ण और चिन्मय श्री राधा से प्रगट बालक का वर्णन भगवान नारायण कहते हैं नारद तदनंतर वह बालक जो केवल अंडाकार था ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत समय तक ब्रह्मांड लोक के जल में रहा फिर समय पूरा हो जाने पर वह सहसा दो हो में प्रकट हो गया एक अंडाकार ही रहा और एक शिशु के रूप में परिणित हो गया उस शिशु की ऐसी कांति थी, मानो करोड़ सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे माता का दूध न मिलने के कारण भूख से पीड़ित होकर वह कुछ समय तक रोता रहा माता पिता उसे त्याग चुके थे वह निराश्रय होकर जल के अंदर समय व्यतीत कर रहा था जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है उसी ने अनाथ की भांति आश्रय पाने की इच्छा से ऊपर की ओर दृष्टि दौड़ाई उसकी आकृति से भी थी अतः उसका नाम महाविराट पड़ा जैसे परमाणु वैसे ही वह अत्यंत स्थूलतम था वह बालक तेज से परमात्मा श्री कृष्ण के सोलह में अंश की बराबरी कर रहा था परमात्मा स्वरूपा प्रकृति संयक राजा से उत्पन्न यह महान विराट बालक संपूर्ण विश्व का आधार है यही महाविष्णु कहलाता है इसके प्रत्येक रोम रोमकूप में जितने विश्व हैं उन सब की संख्या का पता लगाना से कृष्ण के लिए भी असंभव है वे भी उन्हें स्पष्ट बता नहीं सकते जैसे जगत के रजह कण को कभी नहीं गिना जा सकता उसी प्रकार इस शिशु के शरीर में कितने ब्रह्मा और विष्णु आदि हैं यह नहीं बताया जा सकता प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु और शिव विद्यमान है पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक अनगिनत ब्रह्मांड बताए गए हैं अतः उनकी संख्या कैसे निश्चित की जा सकती है ऊपर बैकुंठ लोक है यह ब्रह्मांड से बाहर है इसके ऊपर पचास करोड़ योजन के विस्तार में गोलोक धाम है श्री कृष्ण के समान ही यह लोक भी नित्य और चिन्मय सत्य स्वरूप है पृथ्वी सात द्वीपों से शोभित है सात समुद्र इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं उनचास छोटे छोटे द्वीप हैं पर्वतों और वनों की तो कोई संख्या ही नहीं है सबसे ऊपर सात लोक हैं, है द्रम लोक भी इन्हीं में सम्मिलित हैं नीचे सात पाताल है यही ब्रह्मांड का परिचय है पृथ्वी से ऊपर भूलोक उससे परे भूअरलोक भूअलोक से परे स्वरलोक उससे परे जनलोक जनलोक से परे तपोलोक तपोलोक से परे सत्यलोक और सत्यलोक से परे ब्रह्मलोक है ब्रह्मलोक ऐसा प्रकाशमान है मानो तपस्या मानो तपाया हुआ सोना चमक रहा हो ये सभी कृत्रिम है कुछ तो ब्रह्मांड के भीतर है और कुछ बाहर नारद ब्रह्मांड के नष्ट होने पर ये सभी नष्ट हो जाते हैं क्योंकि पानी के बुलबुले की भांति यह सारा जगत अनित्य है गोलोक और बैकुंठलोक को नित्य अविनाशी एवं अकृत्रिम कहा गया है उस विराट में में बालक के प्रत्येक रोम असंख्य ब्रह्मांड निश्चित रूप से विराजमान एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं। बेटा नारद देवताओं की संख्या तीन करोड़ है ये सर्वत्र व्याप्त है दिशाओं के स्वामी दिशाओं की रक्षा करने वाले तथा ग्रह एवं नक्षत्र सभी इसमें सम्मिलित हैं भूमंडल पर चार प्रकार के वर्ण हैं नीचे नागलोक है चर और अचर सभी प्रकार के प्राणी उस पर निवास करते हैं